शिव पुराण रुद्र संता कुमार जी कहते हैं व्यास जी जिस प्रकार परमेश्वर से को करो। विदल और उत्पल नामक दो महाव दैत्य थे उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का भर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा तुम लोग शिवा सहित शिव का आदरपूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे शिवा सहित शिव परमेश्वर कल्याणकर्ता और भक्त भक्तवत्सल हैं वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे सनत कुमार जी कहते हैं उन्हें देवों से यो कहकर ब्रह्मा जी शिव का स्मरण करते हुए मौन हो गए तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे वे दोनों घोर दुराचारी थे उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवेलना पूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुए चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति दुर्गति दुर्गतिनाशिनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं गण नहीं तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुमकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई तदनंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपने डंठल से टूट गिर पड़ते हैं अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं इस प्रकार अकार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादेवत्यों को धराशाई करके वह गेंद लिंग रूप में परिणित हो गया समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता सुनाता अथवा पढ़ता है उसे भय का दुख कहां? वह उस इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोगकर अंत में देव दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि सत्तम मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया यह खंड संपूर्ण मरोरथों का फल प्रदान करने वाला है इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया यह शिव जी को सदा परमप्रिय है और भुक्ति मुक्तिरूप फल प्रदान करने वाली है सूत जी कहते हैं इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सत को सुनकर गृतार्थ हो गए जो मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याणकारक या ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है रुद्र संहिता का युद्धखंड संपूर्ण रुद्र संहिता समाप्त